शिव पुराण वाईबी संहिता देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवहृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने वाराणसी की यात्रा करने वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने कतिपय महर्षियों के उसमें दीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके मुनियों का कथन सुनकर विश्व स्रष्टा चतुर्म ग्रंखा ने चिंतित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा महर्षियों तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं उस तेजपुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो उस तेज में स्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पापों को दग्ध कर चुके थे लीन हुए हैं लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है तुम्हारे लिए यह वही समय दैव स्वयं उपस्थित हो गया है तुम मेरू पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ वही मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि हैं निवास करते हैं वे वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है पूर्वकाल की बात है सनत कुमार अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे इसलिए दुर्वीन हो गए थे यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देख भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया वे अपने स्थान पर निर्भर बैठे रहे उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊट बना दिया तब उनके लिए मुझे बड़ा शौक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी को की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय अनुन की इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्व सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा अनग शरद कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था अतः तुम्ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने काल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा सिरोधारि की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरू पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं गणाध्यक्ष नंदे के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे विश्वयोनि योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरू पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए